आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप ब्रह्म कुमारी रेडियो मधुबन 90.4 एम समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का आप सभी ग्राम वासियों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं समय की मांग में हम विशेष किसी एक मुद्दे पर बात करते हैं वो भी हमारी प्राकृतिक आपदा से जुड़ी हुई बातों से बातों पर बात करते हैं जैसे कि नेचुरल डिजास्टर के बारे में हम एक सीरीज़ के रूप में बात कर रहे हैं और पिछले एपिसोड में हमने इसी तरह का एक विषय लिया था जिसमें हमने बात की थी कि सूखे से क्या प्रभाव होता है इससे बचने का उपाय क्या है फिर उसके बाद हमने अर्थ के एक भूकंप के बारे में बात की थी भूकंप क्या है उसके पैरामीटर्स क्या है वो क्यों होता है कैसे होता है और कितने टाइप के भूकंप आते हैं वो सारी बातें हमने देखी थी और आज एक ऐसी टॉपिक पे हम लोग बात करने जिससे हम सभी लोग परिचित हैं, जैसे कि बाढ़ जिसको इंग्लिश में फ्लड कहते हैं सुनामी ये सब चीजें उसी से अंतर्गी था। उसी के उसी के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, जैसे सुनामी हुआ या समुन्द्र की लाटे ऊपर तक उछली या फिर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पानी से नुकसान होता है उसको बाढ़ कहते हैं फ्लड कहते हैं तो आज इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे और हमारे साथ इस विषय पर अच्छी जानकारी देने के लिए राजीव जी हमारे साथ हैं जो बीएसएफ में अपनी सेवाएं देकर निवृत्त हो चुके हैं एज ए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पोस्ट से और हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं और उनको इस विषय पर काफी रुचि भी है काफी काम कर चुके हैं तो वो अच्छी तरह से बताते हैं इन चीजों पर तो आइए उनसे जानते हैं और सबसे पहले आप सभी की तरफ से राजीव जी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश जी राजीव जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और काफी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को समय की मांग से इस कार्यक्रम से आप देते रहते हैं तो आज जैसे कि बाढ़ पर बात करने वाले हैं फ्लड जिसको कहते हैं एक्चुअली में ये फ्लड्स है क्या चीज रमेश जी फ्लड्स के बारे में हम सारे परिचित हैं अच्छी तरीके से क्योंकि ये एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जो हमारे देश में हर साल आता है और दुनिया भर में सबसे कॉस्टली और सबसे फ्रीक्वेंटली होने वाला एक प्राकृतिक आपदा कहलाता है और ज्यादातर हमने देखा है कि जब बहुत जबरदस्त बारिश लंबे समय तक होती है तो उससे फ्लड्स आ जाते हैं या हमने सुना होगा कई बार की फ्लैश फ्लड्स जो है वो आते हैं तो फ्लैश फ्लड जो है वो जैसे स्ट्रीम है या लो एरिया में अगर वाटर लेवल एकदम से लग जाता है तो वो फ्लैश फ्लड्स का शक्ल ले लेता है सूखी रहती है और अगर नदियों का या फ्लैश फ्लड्स के कारण वो जमीन में पानी जो है आ जाता है जो की पानी ड्रेन आउट नहीं होता है या उसकी कैपेसिटी से ज्यादा भर जाता है तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि ये जो है बाढ़ की स्थिति आ गई है और बाढ़ जो है ये बगैर किसी वार्निंग के भी आती है और खास करके जब बहुत थोड़े समय के अंतराल में बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ आती है राजी जी काफी अच्छी बातें आप बता रहे हैं जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं ये जो जल है एक तरल पदार्थ है और मनुष्यों के लिए एक जीवन स्वरूप है क्योंकि जल नहीं या पानी नहीं तो जीवन नहीं तो जीवन का संभव ही नहीं वही एक बहुत ही अच्छी बात है कि मनुष्य का जीवन जो है इस धरती पे अगर है छोटे बड़े जीव है पेड़ पौधे वनस्पति है सभी लोगों को पानी यानी जल की आवश्यकता है और उनके बिना उनका जीवन जीना संभव नहीं है अगर जल नहीं है तो निश्चित तौर पे हम सभी लोग मर ही जाएंगे परंतु ये जीवन देने वाला जो जल है अगर ये विकराल रूप ले लेता है तो यही जीवन ले भी लेता है तो ये बातें हैं बाढ़ में तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हमारे देश में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये बाढ़ ज़्यादातर आते रहते हैं मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ बताती हूँ कि हमारे देश में करीब 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है वो बाढ़ से प्रभावित है जो कि हमारे कंट्री का करीब 12 प्रतिशत भाग चलाता है और इसमें हर साल 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है वो हर साल फ्लड से प्रभावित होती है और अगर हम नुकसान की बात करें तो हर साल एवरेज तीन मिलियन हेक्टेयर भूमि की फसलें जो है वो बर्बाद होती है ये मतलब इसीलिए मैंने पहले बताया था कि ये बहुत ही महंगा प्राकृतिक आपदा कहलाता है बाढ़ जो है जहां तक हम इलाके की बात करते हैं तो हमारा देश जो है वो दुनिया के उन कुछ ही देश है जिसमें बाढ़ जो है वो बहुत ज्यादा तबाही करता है जैसे हम सबने सुना था कि 2014 में आंध्र प्रदेश के अंदर हुड़हुड़ आया था जो फ्लड्स के वजह से हुआ था कश्मीर में 2014 में भयंकर बाढ़ आई थी और हम सबको याद होगा कि जो चेन्नई फ्लड्स अभी 2015 में आए थे लास्ट में उसने भी हमारे देश में सदर्न इंडिया में तकरीबन 4000 करोड़ का खाली नुकसान किया था और ये जो चेन्नई बाढ़ हम सब सुनी थी और टीवी पे जो इसका असर देखा था वो 100 साल में सबसे ज्यादा भयंकर बाढ़ इस सिटी में थी जिसमें काफी जान माल का नुकसान हुआ था तो हमारा देश जो है वो इसमें रमेश तीन मुख्य रीजन है जहां परिमालय तो रीजन कहलाता है इसमें जो नदियां निकलती हैं हिमालयन रीजन के बेसिन से इसमें पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली राजस्थान यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल आते हैं इसमें खास करके कोसी और दामोदर नदियों में बाढ़ बराबर आती रहती है हर साल तकरीबन दूसरा इलाका जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रिवर का कहलाता है इसमें एन के पंजाब का कुछ भाग हरियाणा वेस्टर्न यूपी हिमाचल प्रदेश आदि आते हैं और इसमें जो न, नदियां हैं वो खास करके झेलम सतलज व्यास रबी और चिनाव आती हैं जो कि बाढ़ के बाढ़ की तबाही करती हैं इस इलाके में और जो तीसरा इलाका है वो सेंट्रल और पेनल इंडिया के नदियों का बेसिन कहलाता है जिसमें मध्य प्रदेश उड़ीसा आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र आते हैं इसमें जो नदियां हैं वो खास करके नर्मदा तापी चंबल महानदी आदि शामिल हैं और इसके अलावा गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावरी नदियों में भी काफी भयंकर बाढ़ आती है तो ये ये मेजर तीन इलाके हैं जो पूरा हमारे आ, देश में बाढ़ से तबाही करते हैं हर साल तकरीबन राजीव जी काफी अच्छी बातें आप बता रहे हैं और जैसे कि जो आपने इलाके बताए हैं उसमें ज्यादातर बाढ़ आता ही रहता है और जो आपने आंकड़े बताए उससे तो आ, काफी हमारे सोच में भी नहीं कि इतनी सारे बाढ़ के इलाके हैं हमारे भारत देश में भी आ, सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन फिर भी ये है तो सत्य एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि सुनने में आता है ये जो बाढ़ है ये फ्लड है ये अचानक सा आ जाता है तो ये क्यों ऐसा हो जाता है क्या कारण हो सकता है आ, कुछ कभी कभी एकदम सडन फ्लैश बहुत कॉमन है और ये अचानक बहुत छोटे समय में बहुत भारी बारिश पड़ने की वजह से वैली वगैरह के इलाके में आती है ये आपने सुना होगा क्लाउड बर्स्ट या जिसको बादल फटना बोलते हैं उसकी वजह से भी ये फ्लैश फ्लड्स पहाड़ी इलाकों में आती है और अगर कोस्टल एरिया है तो ये साइक्लोन थंडर थंडर वगैरह से या कई बार डैम फटना या रिवर में कोई किसी प्रकार का ऑबस्ट्रक्शन आ जाता आ जाना जैसे पहाड़ी इलाकों में खास करके लैंडस्लाइड्स वगैरह की वजह से एकदम से फ्लैश फ्लड्स आ जाती है तो ये एक फ्लड्स ये ये किस्म है है मतलब एक टाइप की है, तो दूसरी टाइप की की फ्लड तो दूसरी फ्लड्स फ्लड्स हमें होती हैं हैं जैसे रिवर जिनको हम कहते नॉर्मली नदियों में बाढ़ आने पे जो स्थिति पैदा होती है उसको हम रिवर फ्लड्स का नाम देते हैं कोस्टल फ्लड्स एक और तरह की फ्लड्स होती हैं जैसे मैंने बताया कि जो सुनामी आ जाए या ट्रॉपिकल साइक्लोन आ जाए आ जाए जिससे कि समुद्र तट के जो इलाके हैं वो हो जाते हैं तो वो कोस्टल फ्लड्स कहलाती हैं और एक अर्बन फ्लड्स भी कहलाती हैं जो शहरों में बाढ़ आता है जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल मैंने जिक्र किया था कि चेन्नई फ्लड दो का ये एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है अर्बन फ्लड्स का जो अभी हमारे देश में पिछले साल हुआ और कई बार ग्लेशियल लेक के फट जाने से भी जो है ये फ्लड्स आने लगती हैं तो ये नॉर्मली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब ग्लेशियल लेक में पानी का स्तर बढ़ने लगता है तो फिर वो नीचे जो पानी नदियों में आने लगता है वो बढ़ के आता है तो उसकी वजह से भी फ्लड्स होती है तो ज्यादातर ये मोटे मोटे ये इतनी प्रकार की फ्लड्स फ्लड्स फ्लड्स, फ्लड्स, होती हैं जिसमें फ्लैश वगैरह, रिवर फ्लेट्स, कोस्टल राजीव जी काफी जानकारी जो है हमारे श्रोताओं को मिल रहा है भाट पर यानी फ्लड जो होते हैं ये अचानक सा क्यूँ होता है इसका कारण आपने बताया और कभी कभी ये भी देखा गया कि एक दो साल में जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी नदियाँ भर जाती हैं या बांध टूट पड़ते हैं चारों ओर जल प्रलय का दृश्य दिखाई देता है तो उसका मुख्य कारण कि कई बार कुछ चीज़ें जैसे कि पशुधन या मकान आदि भी उसमें नुकसान हो जाता है और ये जो बारिश का पानी है या जो भी चीज़ें हैं बाहर गांव के बाहर या कहीं भी जाने का उनको रास्ता नहीं मिल जाता है तब भी ये हो जाती तब पानी अगर बाहर नहीं निकलेगा तो बाढ़ का रूपी ले लेता होगा एक गांव में हाँ, बिल्कुल पानी का तो देखिए बारिश का पानी इकट्ठा हुआ तो उसको ड्रेनेज तो चाहिए ही चाहिए हु, अगर वो ड्रेनेज नहीं है तो वो एक बाढ़ का कारण बन जाता है और आ, मैं आपको बताना चाहूँगा की जो बाढ़ के कई कारण हो सकते हैं इसमें ऐसा नहीं है कि खाली बारिश से ही बाढ़ आती है बारिश से बाढ़ तब आती है जब कभी कभी 15 सेंटीमीटर पर डे से ज्यादा की अगर बारिश आती है तो हमारी जमीन की जो कैपेसिटी होती है वो इससे ज्यादा बारिश को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है जैसे खास करके आसाम और जो इंडो यूपी के इलाके और वेस्ट बंगाल वगैरह हो गया या वेस्ट कोस्ट के इलाके हो गए वेस्टर्न घाट के इनमें ये जो है ये बहुत ज्यादा बारिश के कारण ये बाढ़ आती है कई बार जो है वो नदियों के जो बेड है वो जो है वो काफी ऊंचे हो जाते हैं क्योंकि जो पहाड़ों से जो नदियाँ अपने साथ जो मट्टी वगैरह रेता लेके आ रही है उससे धीरे धीरे ये जमते रहते हैं बेड के ऊपर और नदियों का जो बेड है वो ऊंचा हो जाता है तो उनकी पानी की कैपेसिटी होल्ड करने की कम हो जाती है उसकी वजह से भी आ, बारिश आती है और साइक्लोन वगैरह जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन है आ, जिस जो तटीय इलाकों में आते हैं उसमें कोस्टल एरियाज़ में बाढ़ आती है और कई बार ये ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है रिवर के फ्लो फ्री फ्लो में जैसे कई बार ये इंबैकमेंट बन गया कोई या कोई रेलवे का रेलवे लाइन बन गई या पुल बन गया कैनाल बन गई तो इससे थोड़ा सा नदी के फ्री फ्लो में इफेक्ट आता है इसकी वजह से भी बाढ़ होती है जो अभी आपने बात की कि ड्रेनेज अगर हमारा कमजोर हो जाता है तो वहाँ नदियों के बहाव में जो है है वो रुकावट आती है, तो उससे भी बाढ़ की स्थिति होती है और जो हमारे दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स है जैसे अर्थक्वेक है या लैंडस्लाइड है इसकी वजह से भी कई बार रिवर्स जो है अपना कोर्स ही चेंज कर देती है हुँ, हुँ, हुँ. तो इससे भी बाढ़ की बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है जी जी, जी. और आजकल जैसे आ, हम सब जानते हैं कि हमारे जंगलों को काटा जा रहा है तो हम जिसको बोलते हैं तो उसकी वजह से भी आ, जो पानी जो है वहाँ टिक नहीं पाता है और एकदम से पानी जो बहता है बरसता है वो बह जाता है तो उससे रिवर्स में जो वाटर लेवल जो है वो काफी बढ़ने लगता है तो ये भी एक बार का कारण बनता है राजीव जी एक हम्म एक और, और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि हम लोग भारत देश या कई इलाकों में ऐसा भी है कि हर साल बाढ़ आता है तो ये अति बाढ़ आने का कारण हर साल जो आने का कारण क्या हो सकता है एक बार आगे मान लो ठीक है समझ लेते हैं बात को लेकिन फिर ये कंटिन्यू आ रहा है इसका पीछे का रीजन क्या है देखिए बाढ़ आने का जो मैंने ये अभी कारण आपको बताया से आता है मगर इसके लिए जो कंट्रीज़ या हमारी कंट्रीज भी है इसके लिए सरकार को उपाय करने पड़ते हैं ताकि देखिए बाढ़ तो हमने जैसा आपको पहले ही बताया कि बाढ़ एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जो बगैर फोरकास्ट के या बगैर किसी सूचना के आता है और इसको रोका भी नहीं जा सकता है, मगर कम से कम हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम उसके लिए प्रिपरेशन करें और इसकी जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार की होती है तो हमारे यहाँ सरकार जो है प्रिपरेशन करती है मगर उसको बंद करना या उसको बाढ़ों को रोक देना ये संभव नहीं है मगर ये जरूर संभव है कि बाढ़ से हमारा जो खास करके जानमाल का नुकसान है वो जरूर कम किया जा सकता है तो इसके लिए हमारे देश में सरकार ने एक सेंट्रल वाटर कमीशन बनाया हुआ है और ये जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सी बोलते हैं और एक हमारा मौसम विभाग है इन दोनों ने मिल करके हमारे देश में करीब 175 सौ पचहत्तर फोरकास्टिंग स्टेशन बना रखे हैं पूरे देश के अंदर जो हमारे देश में तकरीबन 70 एक ऐसी नदियां जो इंटर स्टेट नदियां कहलाती है तो इन सारी 70 नदियों के मुहावलों पर और इनमें जगह जगह ये एक सौ पचहत्तर फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन का जो है वो जाल बिछा हुआ है तो ये इनका काम ये है कि ये समय समय पर मानसून के मौसम में फोरकास्ट करते रहते हैं और वो फोरकास्ट जो है वो रमेश जी करीब नाइन परसेंट उस फोरकास्ट से सबक सीखते हैं या उससे सावधानी ले, ले लेते हैं तो जो है ये हम बाढ़ की स्थिति से थोड़ा सा बच सकते हैं और अपना जान माल के नुकसान को भी बचा सकते हैं तो ये ये सरकार करती है इसके अलावा भी सरकार जो है वो कदम उठाती है जो मैं बताऊंगा आपको आगे आ, बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं राजू जी मुझे लगता है कि हमारे जो लिस्नर्स हैं उन्हें भी काफी जानकारी मिल रही है और ये बाढ़ या जो फ्लड है उससे सभी लोग परिचित हैं और मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई भी एक व्यक्ति हो जो ब्लड से या कोई बाढ़ से अपरिचित हो कहीं ना कहीं किसी न किसी समय सभी लोग इनसे परिचित है ही हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना कि हमारे देश की जो सरकार है वो बाढ़ रोकने के लिए क्या करती है, सरकार सरकार है, क्या करती है? हमारी सरकार बाढ़ रोकने के लिए दो प्रकार के प्रबंध करती है जिसको मोटे शब्दों में बोल सकते हैं एक तो कहलाते हैं और एक नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स कहलाते हैं तो स्ट्रक्चरल रमेश जी वो मेजर्स हैं जैसे नदियों के दोनों तरफ बैंकमेंट बना दिया या रिंग बंद बनाना तो या डैम्स बनाना रिजर्वायर बनाना या वाटर स्टोरेज का बड़े बड़े बनवाना और सरफेस ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करना ताकि पानी जो है वो रुक ना सके वहां पर और बैंक रिवर बैंक्स के जो इरोजन हो जाते हैं किनारे उनमें रिवेटमेंट आदि बनाना ये सब जो है मेजर सरकार लेती है और बराबर लेती रहती है जहां जहाँ बाढ़ आने की संभावना होती है और जो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर सरकार लेती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि फ्लड फोरकास्टिंग और वार्निंग सिस्टम है इसको इसको बहुत ही मुस्तैदी के साथ इसको चलाना और इसमें बाढ़ के लेवल का पढ़ना या बाढ़ पानी के डिस्चार्ज को का बारे में बताना या जो इलाके बाढ़ से डूबने की जिनमें संभावना होती है उनका उनको बार बार सचेत करना वहाँ के निवासियों को तो ये मेजर्स जाते हैं उसके बाद नदी के मुहावरों में जो लोग कोई कंस्ट्रक्शन या कोई और एक्टिविटी करते हैं तो उसको चेक करना रेगुलेट करना ये भी सरकार करती है ताकि बाहर से लोगों को नुकसान ना हो सके और आपने देखा होगा कई बार हमारे देश में जो जहाँ जिन इलाकों में भयंकर बाढ़ आती है कि सरकार जो है वो पब्लिक के लिए या कैटल्स के लिए रेज्ड प्लेटफॉर्म बनाती है ताकि अगर बाढ़ की स्थिति उस इलाके में आए तो लोग जो है वहाँ पर शेल्टर ले सकें और अपने को पशुओं को बचा सकें और ड्रिंकिंग वाटर पंप्स और बोरवेल जो है वो हाई एरिया में खुदवाते हैं तो ये कुछ ऐसे मेजर्स है जो सरकार निरंतर हमारी नीति रहती है और मगर इसके बावजूद भी ये पूरे तरीके से तो ये सक्षम नहीं है मेजर्स और हमारे देश में आंकड़े ये बताते हैं कि हर साल करीब सोलह सत्रह हजार करोड़ का जो नुकसान है वो हमारा खाली नदियों के फ्लड्स की वजह से होता है और अगर कहीं फ्लैश फ्लड्स आ जाए जैसे ये उत्तराखंड में आया था 2013 हजार में और कश्मीर में 2014 में आया था चेन्नई में जो 2015 में आया था तो आंकड़े नुकसान के और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इसका इलाज ही सिर्फ ये है कि सरकार और हम मिल पूरी तरीके से अपने को फ्लड से जो है वो बचाव करें और बाकी हम लोग फ्लड्स को तो रोक नहीं सकते राजीव जी ये तो सही बात है कि हम फ्लड्स को रोक नहीं सकते लेकिन उससे बचने के कुछ उपाय तो जरूर निकाल सकते हैं तो आगे हम लोग और भी बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे इसी विषय पर लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुन नाइन्टी प्वाइंट सुनते रहो मस्कराते रहो <laughs> <laughs> सावन का महीना पवन करे सोरु सावन का महीना पवन करे सो <laughs> पवन शोर पवन कर शोर अरे बाबा शोर नहीं सोर सोर सोर पवन कर शोर हाँ जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर का महीना पवन कर सोर जिया झूमे ऐसे जैसे बन माना थे मोर नमस्कार ड्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में समय की मांग में और हम आज विशेष बात कर रहे हैं फ्लड्स पर यानी बाढ़ पर क्योंकि भारत देश में या किसी भी देश में प्रति वर्ष कहीं ना कहीं बाढ़ आती रहती है और जो मुझे याद है 2006 में गुजरात के सूरत तथा अहमदाबाद सहित आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तथा राजस्थान सहित भारत के कई राज्यों ने बाढ़ का जो रूप देखा जानमाल की हानि तो हुई ही साथ ही साथ प्रगतिशील अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित हुई और लगभग हर वर्ष इस तरह का जल प्रलय या बाढ़ जो है चलते हुए आते हैं और हजारों लोग बेघर भी हो जाते हैं और इसमें जो ज्यादा प्रभावित लोग होते हैं जो आ, उनको जो सामना करना पड़ता है तो इस पर सरकार जो है कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए और इसे रोकने के लिए भी कोई पुख्ता इंतजाम करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है और मुझे लगता है कि आप सभी को भी ऐसा ही लगता होगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए हम इसी विषय पर बात करेंगे तो फिर से एक बार राजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी जानकारी आपसे मिल रहा है तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारी सरकार बाढ़ रोकने के लिए क्या करती है देखिए आप जो अभी उपाय सरकार के उपाय की बात कर रहे थे तो मैं यहाँ पर आ, सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कुछ समय पहले आ, इसी साल एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरम्भ की है इसमें खरीफ और रबी की फसल के लिए सरकार जो है वो चाहे वो फ्लड्स हो या कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो या कई बार प्री मानसून फ्लड्स भी आते हैं या बारिश होती है उससे नुकसान के लिए फसलों का इंश्योरेंस कराएं यह पहली बार हमारे देश में हो रहा है कि इस प्रकार का इंश्योरेंस जो है वो तो सरकार लेके आई है और इस इंश्योरेंस की सबसे खास बात यह है कि किसानों को जो इंश्योर्ड अमाउंट है उसका केवल एक दशमलव पांच या दो परसेंट पैसा ही देना होगा और बाकी सारा जो प्रीमियम का पैसा होगा वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसको पूरा देगी तो मैं समझता कि ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट अभी लेके आई है ये किसानों को एक बहुत बड़ी राहत देगी और इसमें फर्स्ट टाइम जो है वो तो मैंने जैसा बताया की खाली बाढ़ ही शामिल नहीं है इसमें साइक्लोन और और और अनसीजनल रेन्स वगैरह सबको कवर किया गया है और हमारे किसान भाइयों को ये शायद पता होगा कि पहले भी एक ऐसी हमारे देश में इंश्योरेंस की योजना थी मगर वो योजना फेल हो गई थी क्योंकि वो उसमें प्रीमियम की रकम जो किसानों को देनी पड़ती थी वो बहुत ज्यादा होती थी जो लोग इसी कारण से लोग उसका इंश्योरेंस करवाते नहीं थे तो वह योजना बिल्कुल ही ठप पड़ी हुई थी तो अब ये उम्मीद की जाती है कि नई योजना से मैक्सिमम हमारे देश में किसान लोग जो है वो इंश्योरेंस कराएंगे और हम लोग इसका फायदा उठाएंगे तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि एक बहुत अच्छी योजना सरकार लेके आई है इस विषय में और हमारे सारे किसान भाइयों को जो है ये इसका पूरा उसकी पूरा फायदा उठाना चाहिए और आजी, आजी। जी जी रमेश इसमें एक कमी है जो मैं सम, मैं समझता हूँ मेरे तरफ से जो उसको मैं यहाँ पर सभी सभी के सा, सामने शेयर करना चाहूंगा कि हमारे सरकार ने इसमें पशुओं का तो बीमा करा दिया मगर देखिए कि हमारे यहाँ जो बाढ़ वगैरह या कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें हमारा प्रॉपर्टी का होता है और हमारा अपना जान माल का भी नुकसान होता है तो इसके ऊपर जो है वो बहुत सालों से प्रपोजल चल रहा है खाली और वो प्रपोजल हमारे सरकार की फाइलों में दबा हुआ है मगर अभी तक तो उसके ऊपर कोई भी फैसला सरकार ने नहीं लिया है तो मैं समझता हूं कि सरकार को जानमाल के के नुकसान के लिए भी कोई एक ऐसा फार्मूला बनाना चाहिए बल्कि मैं अगर कहू कि एक कम्प्रेहेंसिव राइट टू कंपनसेशन का प्रावधान करना चाहिए और जिससे कि जब भी हमारे देश में कोई बाढ़ या ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो जो प्रभावित लोग हैं, जिनके यहाँ जान माल का नुकसान हुआ हो उनको ये गारंटी हो कि उनको सरकार की तरफ से ये जो है जो कंपनसेशन जरूर मिलेगा और मैं समझता हूँ इसकी हमारे सोशल मीडिया पे बहस होनी चाहिए और सरकार इसके ऊपर ध्यान दे ताकि ये भी एक अच्छी स्कीम है जो कि दुनिया के और अच्छे विकसित देशों देशों में में इसको कई लागू किया गया है तो ऐसी स्कीम हमारे देश में भी आनी चाहिए ना हम्म हम्म हम्म ये तो सही बात है कि सरकार को या फिर किसी न किसी को तो कदम बढ़ाने पड़ेंगे और इसका जो कहीं ना कहीं हमको जो है तो सोल्यूशन ही है एक और बात मैं पूछना जैसे आपने सरकार की ही बात बताई तो हमारे देश में बाढ़ से ज्यादा नुकसान होता है तो सरकार इस नुकसान को कम करने के लिए या नुकसान के ऊपर क्या विचार करती है सरकार सरकार इसके ऊपर जो विचार करती है मैंने आपको बताया उपर. जी जी कि कि अभी ये ये ये बीमा जो लेके आई है है सरकार सरकार का एक बहुत अच्छा कदम मगर तो के अलावा मैं ये कि कुछ हमको भी एज ए नागरिक या एफेक्टेड आ, पार्टी होने की वजह से तो कुछ हमको भी उसके ऊपर कदम उठाने चाहिए और कुछ सावधानियां या ग, आ, कुछ ऐसे हम इतिहास जरूर ले सकते हैं जिससे हम अपने जान माल के नुकसान को कम कर सकते हैं नहीं, तो नहीं। वो हमको भी लेने चाहिए और मैं यहाँ पर ये यह कह सकता हूँ कि कुछ तो छोटे छोटे से कदम हैं जो हमको नुकसान से बचा सकते हैं सर... देखिए सरकार तो अपनी जगह काम कर रही है मगर हम हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है एज ए नागरिक होने के नाते की हम भी कुछ अपने लेवल पे करें और मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में क्या हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस विषय में कदम उठाए हैं उन्होंने और काफी अच्छा उनको लाभ हुआ है उसका ये बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार ने एक स्कीम निकाली है इंश्योरेंस का और इसमें बहुत कम ला जो है आपको पे करना पड़ता है और आपको वन परसेंट या टेन परसेंट राजीव जी कितना भरना पड़ेगा हमको ये एक दशमलव पाँच से दो परसेंट मैक्सिमम मैक्सिमम दो परसेंट आपको भरना पड़ेगा ये तो बहुत ही अच्छा सौदा है और मुझे लगता है कि सभी लोगों को इस तरह का बीमा जो है ये करना चाहिए ताकि हमारे आने वाले समय में हम किसी भी आपदा से प्रभावित हो जाते हैं तो हमें उस नुकसान का भरपाई भर बर मिलेगा बहुत ही अच्छी बात है और सरकार का ये कदम सराहनीय है आम जनता के लिए है तो सभी लोग इसका लाभ उठाएं ऐसा मैं आशा करता हूं एक और बात पूछना जैसे कि हम लोगों ने बाढ़ की बातें बहुत की की और नुकसान बातें भी की लेकिन अब जो है बाढ़ की स्थिति में अपने जान माल की ज्यादा नुकसान न हो इसके लिए हमें कौन से कदम उठाने होंगे बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है जैसा मैंने अभी आपको में बताई रहा था की सरकार के साथ साथ हमको भी सबको कुछ कदम जरूर लेने चाहिए कुछ बाढ़ से पहले लेने चाहिए कुछ बाढ़ आने पर लेने चाहिए कुछ बाढ़ आने के बाद लेने चाहिए जी जी जी तो अगर मैं उनका ब्रीफ में जिक्र करूं तो सबसे पहले तो हमको बाढ़ आने से पहले हमें बाढ़ प्रभावित तो क्षेत्र है उनमें बिल्डिंग न बनाए हम या उसमें बसे ना जाकर के ऐसा यकीन करना चाहिए अगर मजबूरी में हमको वहाँ रहना ही पड़ता है तो हम हम एलिवेट एलिवेटेड बिल्डिंग्स बनाए ताकि बाढ़ की स्थिति में में हमारा नुकसान ना हो और बराबर मानसून सीजन में या बाढ़ की स्थिति में हम लोकल रेडियो टीवी वगैरह पर जो फ्लड्स के बारे में वार्निंग या एडवाइज आती रहती है वो हम उसको सुनते रहे और अपने घर का या अगर अपने फसलों का अगर हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो हमको आ, उसका बीमा कराना चाहिए और घर में हम अपने थोड़ा सा स्टॉक रखें ड्राई फूड फूड का ड्रिंकिंग वाटर का कपड़े बर्तन आदि का कि अचानक मान लीजिए कभी फ्लैश फ्लड्स वगैरह आ जाती है तो हम कम से कम हम तैयार रहे फ्लड्स के लिए तो वो भी हमें रखना चाहिए अपने घर के आसपास ऊंचे इलाके जो हैं जो नॉर्मली सेफ है वहाँ फ्लड का वाटर नहीं पहुंचता है तो हमें वो भी पता होना चाहिए उनके आने जाने के रास्ते पता होना चाहिए तो ये कुछ ऐसी हम प्रिकॉशंस हैं जो हम फ्लड आने पर कर सकते फ्लड से आने के पहले कर सकते हैं जब फ्लड आ जाता है तो हमको उस समय भी थोड़ा सा होशियार रहना चाहिए जैसे उस समय गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो बराबर रेडियो टीवी के माध्यम से एडवाइस देते रहते हैं और हिदायतें बहुत की देते हैं तो उनको हमें सुनना चाहिए और उसको पालन भी करना चाहिए और घर में बिजली वगैरह गैस की पाइपलाइन आदि है तो उसको बंद रखना चाहिए और बाढ़ के पानी से हमको बचाव करना चाहिए इसमें जनरली तो होता ही है कि सीवेज सिस्टम जो है है वो बाढ़ से बड़ा इफेक्ट और ये ये सीवेज सिस्टम जो है ये जब पानी में आता है बाढ़ के तो ये बहुत नुकसानदेह होता है जहरीला होता है तो हमें इससे बचना चाहिए फ्लड वाटर में हमको बिल्कुल भी नहीं निकलना पड़े अगर निकलना ही पड़ा पड़ा है तो हम थोड़ा सा होशियारी से डंडी आदि की मदद से हम इधर उधर आए क्योंकि पता ही नहीं लगता है पानी कहां पर है, कितना है, है क्या है और बिजली वगैरह का जो कोई सिस्टम हमारे घर में है वो तो बिल्कुल ऑपरेट नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी से एकदम करंट फैलता है और एकदम मृत्यु होने की संभावना होती है गाड़ी वगैरह नहीं चलाना चाहिए और गाड़ियों के विषय में तो मैं ये बताऊंगा कि दो फीट अगर पानी है तो वो इतना सक्षम है कि वो गाड़ी को बहा ले जाएगा हमारे कार वगरा तो गाड़ी को तो बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए और अननोन पानी में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए बाल के समय में क्योंकि पता ही नहीं लगता पानी कितना है क्या है और अगर फ्लड्स आने पर हमारे घरों में कई बार बहुत ज्यादा मलवा वगैरह इकट्ठा हो जाता है तो उसमें भी हमें बड़ा सावधानी से घुसना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए तो ये कुछ ऐसे हैं हैं जो हम फ्लड्स के दौरान भी ले सकते बच्चों वगैरह को भी हमें फ्लड से दूर रखना चाहिए टीवी तो में सुना होगा कई बार बच्चे ही डूब के मर जाते हैं तो फ्लड आने के बाद भी हम जब फ्लड खत्म हो जाते हैं तो उस समय भी हमको जो सरकार हमको हिदायत देती है वार्निंग देती है या एडवाइस देती है उसको हमको फॉलो करना चाहिए और अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हम अपने को बचा सकते हैं हैं हैं इसमें भी जो घर वगैरह डैमेज हो या हो गए गए या कंटामिनेट लाइन लीक कर रही है तो उनसे हमको तो उनको हमें तुरंत जो हमको ठीक कराने हैं वो हमको ठीक कराने चाहिए तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे छोटे छोटे प्रिकॉशन है जो हम ले सकते हैं और हम अपने घर में अपने में, अपने मोहल्ले में, में एरिया सारे मिल के जो है वो अपनी कुछ न कुछ सावधानी जान बचा सकते हैं और कम से कम से सा हमें हो सकता है तो ये ऐसा तो सबको करना चाहिए रमेश जी जी जी राजीव जी काफी अच्छी बातें आप बता रहे हैं एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे की ये तो इंडिविजुअल तौर पर या सोसाइटी में हम लोग इस तरह की जानकारी ले और उसे बहुत ही अच्छी तरह से सुचारू रूप से हम जो है ड्रेनेज का कारोबार ड्रेनेज का जो सिस्टम है उसको ठीक रख सकते हैं और एक बात मुझे जैसे गांव में गांव के जो समुदाय के लोग हैं या एक समुदाय है उन्हें बाढ़ से बचने के लिए क्या करना चाहिए देखिए गांव या हमारी जो कम्युनिटी है लोकल पंचायत वगैरह में वो लोग भी काफी इनिशिएटिव अगर लेना चाहे तो दे सकते हैं और काफी अपना नुकसान होने से बचा सकते हैं तो जैसे अभी 2013-2014 में हमारे देश में ये बे ऑफ बेंगाल के इलाके में बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी और इसमें सरकार ने और लोगों ने खुद जो जैसे ही वार्निंग वगैरह इशू हुई तो लोगों ने वहां से शिफ्ट किया और उसका नतीजा ये हुआ कि बाढ़ तो बाढ़ का प्रकोप में बहुत ज्यादा था, मगर उस ड्यूरेशन में में बाढ़ होने वाली जो डेथ्स वो बहुत ही कम हुई। ये मतलब एक बहुत ही अचंभे वाली बात थी कि नुकसान तो हुआ क्योंकि बाढ़ का आया तो उससे बाढ़ से पानी से नुकसान हुआ मगर डेथ वगैरह बहुत कम हुई और जो मैं आपको अभी बताया था मैंने आपको पहले कि हमारे देश में ही एक कुछ गांव या कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो उन्होंने बहुत तारीफ का भी काम किया है जैसे अगर मैं ए, मुझे जो अभी ध्यान आ रहा है कुछ समय पहले हमारे देश में न्यूज आया था पेपर में वा, और मीडिया पे आया था कि हमारे यूपी में एक गांव है जो घाघरा नदी के पास बसा हुआ है जिसको मैकूपुरवा और डालीपुरवा गांव के नाम से जानते हैं और ये गिरगिटी इलाके में आता है तो पंचायत के एरिया में आता है इसमें गांव वालों ने मिलकर के अपना एक टास्क फोर्स बनाया पंद्रह आदमियों का जो कि इन्हीं ने कुछ एनजीओ की मदद से ये कदम उठाया और अपना कम्युनिटी बेस्ड जो है वो फ्लड वार्निंग सिस्टम जिसमे की इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सिस्टम लगाया और वायर गेज वगैरह लगाए और गांव वालों को अर्ली वार्निंग और फर्स्ट एड कम्युनिकेशन बाढ़ के आने पर क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए ये इन सब के बारे में गांव वालों ने की ट्रेनिंग कराई गई एन की मदद से और गांव में जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग्स का बंदोबस्त किया गया लाइफ सेविंग इक्विपमेंट बंदोबस्त किया गया नाव आदि का किया गया तो इस तरीके से नहीं ये कुछ ऐसे मेजर्स जिससे कि बातों इनके इलाके में हर साल आती है मगर जो ये गांव वालों ने मिल ये इनिशिएटिव लिया उससे इनको बिल्कुल भी नुकसान कम हुआ और ये एक हमारे देश में एक ऐसा कम्युनिटी बेस्ड जो प्रोग्राम चलाया गया है जिसकी की तारीफ की इंटरनेशनल ने भी बहुत की है ना ये शायद लोगों को पता नहीं होगा मगर ये जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे बहुत वाहवा मिली है तो ऐसा कुछ काम जो है वो हम लोग बाकी गांव में भी कर सकते हैं जो इन्हीं ने करके दिखाया जी जी बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं और मुझे लगता है की हमारे जो गाँव के किसान या गाँव वाले सरपंच आदि सुन रहे हैं तो वो भी इस तरह का काम कर सकते हैं और अपने गांव को बाढ़ या फ्लड से बचा सकते हैं राजीव जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा हमारे युवा वर्ग बाढ़ को बचाने के लिए क्या करेंगे इस पर आगे विचार करेंगे लेकिन अभी आ भी एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर हम सुनेंगे युवाओं की बातें आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुपन नाइनटी पर समय की मांग और खास हम लोग बात कर रहे हैं बाढ़ पर तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से हम राजू जी से जुड़ेंगे युवा वर्ग के लिए क्या कहते हैं वो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो न थी बात करनी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 उसका अनुभव अवश्य है लेकिन उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए उसके लिए कुछ खास बातें राजीव जी ने हमें अभी बताया है और इसी बात को लेकर मैं एक और सवाल राजीव जी से पूछना चाहूंगा जैसे कि हमारे युवा वर्ग है हमारे युवा साथी हैं, ये सब लोग क्या कर सकते बाढ़ में बचने के लिए या बाढ़ से बचने के लिए इनका क्या उपयोग हो सकता है देखिए हमारा युवा वर्ग जो है वो पहले जैसा नहीं है पुराने जमाने वाला आज का तो युवा वर्ग है वो बहुत ज्यादा अवेयरनेस रखता है और मैं समझता हूँ कि इस अवेयरनेस का हमारे युवा वर्ग को फायदा उठाना चाहिए आप देखिए आजकल चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो सबके पास मोबाइल है और ज्यादातर स्मार्ट मोबाइल आजकल के बच्चे जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो अगर ये हम मोबाइल का ही इस्तेमाल करें तो इससे हम अपने को जो चाहे वो फ्लड्स हो या और नेचुरल डिजास्टर हो इसमें हम जरूर तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं तो इसमें इसमें खास करके देखिए ये यहाँ एक अभी गूगल तो गूगल का हमने सबने नाम सुनाई हुआ है सब जो युवा वर्ग है वो गूगल को जानता है तो गूगल ने हमारे देश की जो ये सेंट्रल वाटर कमीशन है इसके साथ मिलकर के एक पब्लिक अलर्ट सिस्टम ये अभी उन्होंने फरवरी दो हजार सोलह में ही लॉन्च किया है और ये काम इसका काम ये है कि ये जो 170 लोकेशन जो मैंने बताई थी की सभी इम्पोर्टेंट नदियों में, में ये फॉरकास्टिंग और वार्निंग स्टेशन जो लगे हुए हैं उनका लेटेस्ट अपडेट जो है वो इस एप्लीकेशन के थ्रू गूगल के से मिल सकता है तो ये अभी चालू किया गया है फरवरी में और इसका हम लाभ उठा सकते हैं और इसकी अधिक जानकारी के लिए जो है वो इंटरनेट पर सर्च किया जा सकता है तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हम लोग कर सकते हैं और अभी दूसरा मैं ये आपको और एक करना कि एक एग्जांपल करना कि हमारा जो है मैं नाम नहीं पर लेना चाहता उसने हर साल विश्व में जी, 28 अट्ठाईस उनतीस अक्टूबर को वो एक नेशनल डे सेलिब्रेशन ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की अब के ऊपर किया जाता है जैसे हम मदर्स डे, डे डे डे फादर्स दे या आ, कोई वगैरह मनाते हैं उसी तरीके से डिजास्टर रिडक्शन मनाया जाता है दुनिया और ये 19, है? 29 अक्टूबर को हर साल होता है हु तो उस एस ने क्या किया कि फेसबुक के माध्यम से डिजास्टर से बचने के लिए इसने छोटे छोटे उपाय जो है वो फेसबुक में डाले और बहुत ही कम समय में एक लाख से ऊपर युवा वर्ग ने इसको पढ़ा और जानकारी हासिल की तो इस प्रकार से जो ये हमारे पास जो टूल्स अवेलेबल है तो मैं समझता हूँ कि युवा वर्ग इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है और इससे केवल खुद अगर नहीं हो सकता है बल्कि अपने गांव में आस पड़ोस में अपने इस, अपने फ्रेंड सर्किल में पूरा अवेयरनेस को फैला सकता है तो इसका हमको पूरा इस्तेमाल करना चाहिए और सरकार को भी इन टूल्स का पूरा इस्तेमाल करके अवेयरनेस को फैलाना चाहिए और आपको यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश जो एक हमारे पड़ोसी देश है उन, उनके यहाँ भी बाढ़ बहुत ज्यादा आती है तो उन्होंने अपने गांव के लेवल तक सरकारी तंत्र के माध्यम से फ्लड फोरकास्टिंग वार्निंग का जो सिस्टम है वो पूरा मोबाइल के थ्रू किया हुआ है अच्छा। मतलब हर में उन्होंने कुछ अलर्ट आते रहते हैं वार्निंग आती रहती है और वो अपने गाँव में पूरा जो है वो उनको तुरंत जो है वो खबर फैलाते हैं तो इससे बांग्लादेश के जो नागरिक है वो भी काफी जो है वो अलर्ट हो हो। गए हैं हैं। और फ्लड से अपना बचाव कर रहे हैं। ऐसा कोई कोई सिस्टम हमारे हमारे सुनने में में नहीं आया कि देश में अभी तक लागू हुआ तो हमको अपने पड़ोसी देश से भी कुछ अच्छी चीजों की कॉपी करनी चाहिए तो ये ऐसी कुछ मेजर्स हैं जो हम जरूर ले सकते हैं और इसमें मैं समझता हूँ कि युवा वर्ग का जो योगदान है वो बहुत रहेगा क्योंकि तो आप देखते हैं आजकल जी हर युवा के हाथ में कुछ ना हो तो मुझे <laughs> मुझे तो कम कम से सही बात है चलिए स्मार्टफोन के जरिए भी वो देश को बचा सकते हैं या कुछ मैसेज जो है आगे तक पहुंचा सकते हैं युवा युवा अगर ठान ले तो बहुत कुछ हो सकता है युवा के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है और काफी अच्छी जानकारी आपने दिया राजीव जी मुझे लगता है की जैसे गूगल का वो सर्च वाली बात मुझे अच्छी लगी जिसमें पूरा ही सिस्टम को अपडेट किया गया है और वो आप समझ पाते हैं दूसरा ये बांग्लादेश वाली बात आपने अच्छी बताई कि मोबाइल के एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को मालूम पड़ जाता है तो ये दो चीज़ें हैं अगर हम इसके बारे में अच्छी जानकारी हमारे पास रखते हैं तो आने वाले समय में हम आ, हमारे लोगों को अवेयर कर सकते हैं आस के गाँव के लोगों को भी बचा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया और मैं कहूँगा कि अब समय कह रहा है कि गुड बाय कहने का टाइम हो गया है तो जरूर हम फिर से आपके साथ जुड़ते हुए मैं मैं कहूंगा राजीव जी सभी सभी लिसनर्स को को आप एक मैसेज जरूर दें मैं आप सभी को यह कहना चाहूंगा कि हम लोग मोबाइल तो शायद हमें व्हाट्सएप फेसबुक और ट्विटर का उपयोग करके गांव के कम्युनिटी लेवल पर इसको प्राकृतिक आपदाओं जैसे प्लट हो गया और भी कि दूसरी किसी की आपदाओं में जो जान माल की रक्षा के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करें और सरकार की भी मदद करें और अपनी भी मदद करें तो ये ये तो मैं समझता हूँ कि हमारे युवा वर्ग जो है वो इसको करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है और इससे तो बहुत लाभ होगा तो यही मैं कहना चाहूँगा की इन टूल्स का इस्तेमाल जो है वो काम की चीजों के लिए जरूर किया जाए राजू जी बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया और बहुत ही प्यारा सा मैसेज हमारे युवा साथियों के लिए आपने दिया और सभी के लिए मैसेज आपने दिया है तो काफ़ी अच्छी बातें आज के सेशन में हुआ है और जैसे कि हम लोग ने बात किया बाढ़ पर तो बाढ़ आने से काफ़ी नुकसान हो जाता है नुकसान की बात अलग है लेकिन उसका आते ही जो मनोस्थिति हमारी है बहुत ही डरावनी बहुत ही हमारा मन को जो है झकझोर देता है क्योंकि वो सीन ही ऐसा होता है कि मौत आपके सामने दिखाई देता है तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ के हम अगर पहले से पूरी तैयारी कर लें तो बहुत ही हम लोग अपने मनोस्थिति के साथ साथ दूसरों को हेल्प करने के लिए भी तैयार हो सकते हैं तो संभव है आप इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ जानकारी आप तक पहुंची होगी अगर कहीं कुछ कमी रह गई हो आपको लगता है कि ये भी जानकारी होना चाहिए तो हमें जरूर मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ मैसेज करके आप वो बातें हम तक शेयर कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर या फिर आपको ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है या पसंद आ रहा है यहाँ जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं तो भी हमें मैसेज करके आपको जो जानकारी मिली है उससे आपको जो खुशी मिली है वो खुशी भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौरा इस नंबर पर अपना नाम लिखकर आप अपनी खुशी व्यक्त कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में समय की मांग में कुछ नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं तो अभी हमें दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं रेडियो माधुन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो